जय जय गुरु गौरांग गंधर्वि गिरिधार जी की जय आकर चैतन नम की अस्मद गुरुपातलाभ शिशिला परमंश गुरुपाद श्री भक्ति पमो पूर्वस्वी गुरु महाराज की जय अभिन्न गुरुपात पद्म भक्ति माधव गुस्म महाराज जी की जय अभिन्न गुरुपात पद्म श्रिशिला भक्ति कमु संतो गुस्म महाराज जी की जय अखिल भारत शिव चैतन्य गुम वर्तमान नाच जुमियों शिक्षा गुरु श्रिशिल भक्तिवल्लभ अतिथु श्री महाराज जी की स्वर्शील बहुपात किजे अनंत करे वैष्णव बिंदु जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल वृदास सुगुण स्वरूष राय रमन स्वानुगुरुवर्गी हरिनाम संकीर्तन की हरिनाम प्रभु किया गौर प्रेमानंदे गुरु पद वंदे गुरुपद्द्वंदम भक्तबिंदसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे नीता नंदसहोदित श्रीनंदनंदन वंदे राधिका चरणोदय गोपीजन सयूत बिंदव मनोहर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 सदा समुद्भिग्न दिया मसद गृहा हे ऑत्तम गृहमंधक बनम गत हयाद हरिमाश्रय वन गत हयाद हरिमाश्रयत शिशिल भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती को स्वयं भोपाल जी ने बताए हजारों लाखों समस्याए हमारा सामने आते रहेंगे इसमें मुझमान होना टूट जाना दिल ये उचित नहीं है समोसा आते रहेंगे लेकिन टिकेगा नहीं ये सब समोसा आते रहेंगे ये भगवान का परीक्षा है कि ये समोसाओं का अंदर हमारा भगवान का स्मृति बने रहता कि नहीं देट इज द मेन क्वेश्चन गृह थाको बने ठाको सदाहरी बोले राखो गृहस्थी बेस में भी ये ऊंचा किटिम का संत हो सकता बहुपा जी ने विचार देखा भक्ति विनोद ठाकुर क्या था इतना बड़ा संत नहीं है दुनिया में हम तो तयगी बनकर बैठे ये बेस का ऊपर डिपेंड नहीं करते जो भी है लेकिन जो बधाए हैं बधा विपत्ति और भजन का रुकावट ये ऑन नय व्यतिरिक्त डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑनए रूप में जो बाधाएं आते रहते हैं हमको लगता है वो बाधा नहीं है लेकिन बाद में प्रमाण होता वो कितना बड़ा बाधा था इसका बारे में कभी चर्चा होने का टाइम मिले तो हम करेंगे ये सब करने का टाइम नहीं है और व्यतिरिक जो है उसको तो बाधा दिखाई पड़ता है और नये रूप में जो बाधाएं आते रहते हैं हमको लगता है ये बाधा नहीं है भगवान का भजन में तो अच्छा ही है लेकिन बाद में देखा गया वो भजन से हमको धक्का निकाल दिया ये सब क्या है कैसा है ये सब सीक्रेसी डिस्कशन कभी समय मिले तो हो सकता ये जो श्लोक हमने बताए इसलिए बताए देखने में ये गृहस्थी का घर है लेकिन हम जानते हैं मंदिर है सिल भक्ति वल्लभ तीर्थु सिंह महाराज भी शायद आए होंगे इनके जो चरण धुली जहां पड़े हैं वो तो हमारे लिए तीर्थ है वो तो <laughs> यही पर काल भी जहा बैठा था बोला आप यही बैठे थे गुरु जी अच्छा ये है और क्या तो बात ये जो किसिंह देव का ये जो प्रहलाद महाराज का चर्चा देके शुरू किए ताकि इधर जो भजन का रुकावट है कोई भी ठीक ना सके प्रहलाद महाराज जी को नरसिंह भगवान हमारा हिरण्य कशिबू ने पूछा है ए, तुम क्या अच्छा समझते हो क्या सीख क्या हो बताओ स्पेसिफिकली कुछ चीज पूछे तो डर हो सकता हमको ये पूछा है बच्चा है उसको बोला तुम क्या सा... अच्छा समझते हो जो सीख क्या आयो बताओ बोल्ला महाराज जी ने खुल्ला खुल्ला बता दिया तत्साधुमने सूरवर जो देहि नाम सदा समुद्विघ्न धिया मसद गुहात हितात्पातम कुपम वनम गत हयद हरिमाश इसका पूरा व्याख्या हो तो बहुत टाइम लगे खुलाम खुला थोड़ा स्केलीटन डिस्काशन कर प्रहलाद मालजी बोला तत्साधु साधु बनने हम तो ये अच्छा समझता हमारा विचार से मैंने जो विचार मतलब अपना विचार नहीं गुरुवर्गो से वैष्णवो से नारद मुनि से जो सीखा है किन्तु तो कि उसका जो पिताजी पिताजी बोल के संबोधन नहीं किए जैसे शनि देवता को आप फूल चढ़ाओ वो संतुष्ट नहीं होगा उसको नीला फूल ही देना पड़ेगा जी को लाल हरा जवा फूल देना पड़ेगा समझा मेरा बात शिव जी को धूतरा देना पड़ेगा जो देवता जो पुष्प में संतुष्ट है वही पुष्प देना पड़ेगा तो ये जो हिरण्य का असुर राज है तो उन्होंने पिताजी बोलकर सम्मन नहीं किए उनको ऐसा सम्मान किए जो सम्मान भक्तो समाज में हंसने का लायक और के लिए मजा होने का लायक आ कितना बड़ा लायक हुआ हमारा लड़का देखो हमको कितना सम्मान दिया हे असुर जो देगी नाम ये असुरो जो भक्तो समाज में विचार हो तो थुक्कर देंगे असुरो असुरो वर जो मतलब असुरो में जितना असुर भाव है उतमे आप श्रेष्ठ है और वो सोचा कि असुर कुल में हम श्रेष्ठ है कितना देखो सम्मान कितना सीखा लायक बन गया हमारा लड़का <laughs> लड़का कितना लायक बना असुर हम तो यही हमारा जो विचार हमने सुने हैं आप सुने जो सीखे हो तो कहां से सीखे हो तो स्पेसिफिकली बोला नहीं तो गुरु परंपरा में जो सीखे उसको बता दिए जो आदमियों का अंदर में जो बेचैनी बने रहते है हर वकत संसारी का अंदर विशेष करके और जो वास्तव तैगी बन गया उसका लिए तो कोई चिंता है नहीं लेकिन तैगी का बेस बना लिया उसका चिंता आपसे भी ज्यादा होता है फॉर मेंटेनेंस काल क्या खाएगा पुरसु क्या रखेगा ये सब चिंतन होगा आपसे भी ज्यादा तो ये जो है बोला देखो तत्साधु मन नेहर व जो देना नाम हम तो ये मनुष्य चोला ये जो शरीर धारण करने वाले मानव के लिए हम तो यही यही अच्छा समझता की हितवात्पातम आत्पात माने सुइसीडल स्क्वाड जैसे भूख में बोम बोमा लगा दिया हमने ऐसा जगह धक्का छलांग लगा के गिरा वो जगह को डिस्ट्रॉय कर दिया अपने भी खत्म हो गया इसको बोलते हैं सुइसीडल स्क्वाड आपने हाँ सुइसाइड नहीं सुइसीडल स्क्वाड उसमें क्या होता है अपने को भी खत्म कर देंगे और जिसको हम खत्म करने जाए उसको भी हम मर देंगे ऐसा बहुत सारे हुआ नेताओं में आप जानते हो बोलने का जरूरी है नहीं <laughs> जवान खराब हो जाएगा तो उसमें प्रहलाद महाराज जी ने बताया हितोफातम संसार में रहो ये आपका लिए बंधन नहीं है लेकिन संसार में आप डूबो तो ये आपका लिए हथकड़ी पड़े संसार में रहना मंदिर रिया इसमें बंधन नहीं होगा लेकिन संसार में डूब जाना ये सबसे बड़ा दोष है दंडनीय अपराध तो इसमें बोला हितवात्पात हम गृहम अंधकूप एक गृह को अंधकूप माना गया अंधकूप मतलब जिसमें गिरे, उसमें मिथेन गैस है पानी तो है नहीं और गिर गिर के कोई उठाने वाला भी नहीं होगा कि क्योंकि वो अंधकूप है इसका एक नाइस एग्जाम्पल देंगे परम पुजा महाराज हमारा गुरु बध लेकर ब्रजमंडल बड़ी कम एकदम जिंदगी भर याद रहेगा हम नहीं आएगा तो याद रहेगा तो वहां क्या हुआ वो आंधाकूप में गिरो तो आंधाकूप गांव वाले जानते हैं इसमें पानी नहीं मिलता कौन जाता है जिसमें वो जाने वो गांव का वो कूप में वो तो आंधाकूप है उसमें पानी नहीं है कौन जाएगा अंधाकूप में नहीं जाता आदमी लेकिन जहां पानी मिलता वो हर आदमी जाता है वहां अगर कोई मुसीबत हो किसी का उठा के निकाल दे सकता तो थोड़ी सी समय में हम ये बताना चाहूं किय हम तो चाहता है कि बन में जाकर भजन करना ही हरी भगवान का भजन करना ही उचित समझता हूं यह विचार प्रहलाद महाराज ने बताया आप संसारी आदमी के अंदर में बेचैन नहीं आ जाएगा अरे हम महाराज बन में कैसे जाए थोड़ी बन का अर्थ ऐसे किया कि जंगल में चले जाओ वन का व्याख्या भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी के सामने किया है बनम तु सत्तिकम वासम राजसम ग्राम उच्चते तामसम दूतो सदनम कैसा सुंदर बताया मैंने संत संगाम में जो कीर्तन आपने किए हैं बड़ा आनंद लगा इसलिए आपको पकड़ के लाया मैं तो ये बैठ के अनुभव सबसे बड़ा बात हमको भाषण नहीं सुनना है अनुभव की चीज दिल में धक्का लगाएगा तो ये जो बताया वैष्णव रे आवेदन है कि स्नोदया मै ये हन पामोर पति हईवेन सौदाय सच्चा बात है जो आदमियों ने अपना पुरुषाकार का ऊपर भरोसा रखता है हमारा ताकत है मैन पावर है मानी पर हम देख लेंगे इसको बोलते है पुरुषाकार इसके ऊपर भरोसा रखना वो हर वक़्त फेल्योर हो जाता है जो गुरु वैष्णवों का ऊपर सब समर्पण करके तो बचाओ तो बचाओ गिराओ तो गिराओ तो, तो उसको ठाकुर जी उठा लेते क्योंकि उस तक पहुंच जाते ठाकुर जी का तक उसका पुकार पहुंच जाने का यही रास्ता है तो बोला भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को बोला बन वन में चले जाओ मतलब आप सोचे कि वन में सब लोटा और कम्बल लेके जंगल में जाओ है इसका बारे में सुंदर चर्चा है कभी है, और दूसरा बार आए तो चर्चा करेंगे कैसे ब्रह्मा जी का साथ उनका पोता का चर्चा हुआ था वो सब करेंगे कभी बड़ा आनंद लगेगा आपको ये बोला संत संग संघ संत जो समाज पक्का संतो समाज में बैठ कर हरि कीर्तन करो और संसार को भुला दो यही रास्ता है इसको ही बोला है बनम हैत हरिमास श्रहित बन में जाकर मतलब बन में जाने के लिए बोला नहीं क्योंकि बन में आगे जाओ आपका अगर बद्ध मोन है उसके द्वारा आपका जो कामना वासनाएं हैं जितना सारे आपका पीछा करेगा ना Suppose यू आर इन बॉन्डे स्टेज अभी आपको कोई बोले जंगल में लेके फेंक दे और जंगल में भी जो मन जो मन में भरपूर है अभी जंगल में भी तो वही मन रहेगा सारे तमाम विषय उससे तो अच्छा यहां रह के मन को विषय से हटाकर विशुद्ध होकर जैसा विशुद्ध फूल ऐसा माफी गुरुचरण में अपने को चढ़ा दो बाहर का पुष्पो ले गए गुरु जी का आविर्भाव तिथि महाराज हम पहले पुष्पांजलि दे गए बुल्लु बोका है पुष्पांजलि तो हमारा आत्मा है तुम्हारा भाव उसको पुष्पांजलि चढ़ाओ ध्वनि व्यक्ति बोलेगा इतना फूल का तोड़ा लाएगा पहले देंगे दे पहले गुरु जी का साथ उसका कांटेक्ट नहीं हो पाता जिंदगी चालीस साल गुरु जी का सेवा किया बाद में देखा पतन हो गया गुरु जी का दर्शन नहीं हुआ सेवा तो दूर की बात है अभी बोला देखा ना हमारा महाराज जी सब भाव है उन लोग जानते अभी उदाहरण देखे हम समाप्त करेंगे आपको भी जाना है, इनको भी जाना है ये जो बनाम बनम गरिमा श्रह इसका सुंदर एक ठो हम जो अंध गृह बोला इस घर को हम अंधकूप नहीं बोलेंगे इसमें हमारा अपराध होगा जिसमें बहू बेटी सारे पिता माता सब भजन कर रहे ये तो मेरे लिए मंदिर है इसको नहीं बोलते प्रोलाद तो महाराज जी का कहना था हिरण्यू जैसा रजतुम रज, रज, रजतुमो गुनी वाले जो है अहंकार से फूले हुए हैं वो तो संसार में फंसे हुए हैं और ये उदाहरण जो है सारे बद्ध जीवों के लिए ही प्रोल्लाद महाराज उठा के रख दिया भले तुम लोग जब जब तक विचार करोगे तो हमारा ये जो हमारा कहना है अब विचार करके देखना ठीक बोला कि गल, गलत बोला सिला भक्ति जो तो माधव गो महाराज जी परमशु गुरु जी शिलो भक्ति पोमोदपुरी गोस्वी महाराज परमंशु गुरुदेव और शिल भक्ति बल अब तीर्थ सिंह महाराज जैसा पहुंचा हुआ बड़ा ऊंचा कटी का संत सारे तमाम ब्रजमंडल परिक्रमा चल रहा है सोचो थिंक ऑफ इट बहुपा का बाद ब्रजमंडल परिक्रमा बहुपाद जिंदगी में एक ही बार किए पूरा ब्रजमंडल ऐसे तो ब्रज का ही है नयन मणि मंजरी कहने का बाद हम बोल दिए तो उसके बाद सिल बनोग महाराज जी ने उठाया था थोड़ा उसके बाद जो ब्रजमंडल परिक्रमा का जो आदर्श दिखाया वो है और माधव मार, वो भी गाड़ी लेके नहीं एकदम जंगल जंगल में टेंट करके जो मेरा मन का आनंद है मैं उसमें ऐसा ही लेता पूरा जंगल जंगल में एकदम किसी सहारे नहीं बस लोटा और थोड़ा कुछ रहे बस ऐसा ही आनंद लेना बड़ा भाग्य की बात है सारे जगह टेंट करके बद्ध जीवो को संसारी जीवों को, को उठाकर चलो वृंदावन परिक्रमा कर हाँ महाराज जाएंगे चलो परिक्रमा में चले और बद्ध जीवों को संसार भुलाने के लिए कैसा सुंदर देखो साधु संतो का क्या विचार एक जंगल में जाए तो टेंट किया वहां हरिकीर्तन हरि कथा किस जंगल में आए कोड वन है ये महाराज छोटा पठान है ये बड़ा पठान है ये कोसी कला है सारे जगह जाके एक एक जगह का मोहिमा बताते कीर्तन करते ठाकुर जी का मेरा गुरु जी परम जो माधु में सारे मैंने कीर्तन उसका मुख में हरिकथा सुन लो तो आपको ये जो दृष्टि है हरिकथा तो वो है जो हरिकथा जब शुरू होए तो हर आदमी का अटेंशन उस तब रहे चाहे वो गंदा हो उसका दिल लेकिन जा नहीं पाएगा अगर अपराध नहीं किया अपराध किया है तो अटेंशन टूट जाए तो उसमें क्या है एक रोज रात तब का जमाने में पहलदार होना चाहिए वो जंगल में बहुत छोटा मोटा चीता है लेपाडो जिसको बोलता है सारे रहता है चीता बाघ और सारे गिदा तो रहता ही है किसी भी बेसमाल हुआ तो एक बच्चा को ले उठा के ले जाएगा दात से खा लेगा तो क्या उपाय था बोला मोसाल लेके रात का टाइम पे पेंट का चारों ओर पहला रहता है कौन जिसको आप पर्वत महाराज बोलते हो वृंदावन में जो, जिसको हम बहुत प्यार करते ये गुरु भाई नहीं है।, है आप तो मेरा गुरु भाई हम नहीं आप गुरु जैसे आए <laughs> ऐसे ही बोलते कभी बोला नहीं बामन गोस्ाज को इनको कभी हम गुरु भाई बोल के पुकारते नहीं शरम आता है हमको हम गिरा हुआ इंसान महाराज क्या है तो इस टाइम पे जो पर्वत महाराज पर्वत महाराज ब्रह्मचर्य अवस्था में थे तो ये लोग क्या करता था मोसा लेके पहलदारे चारो आग जल रहा है सोएगा नहीं देखो कैसा थे बाबे दिन में भी इतना परिश्रम सारे लागे उठाओ ये उठाओ इधर ले जाओ और रसोई करो खिलाओ कोई को फिर भी वो सोते नहीं थे कैसा की था एक बुढ़िया क्या किया पानी का जरूरत पड़ा कि टट्टी लगा कोई पता नहीं किसी को बोले बिना कहा से फट से वो टेंट से निकल गया निकल के क्या हुआ वो कुआ का वो टेंट ऐसा ही जगह लगाते पानी का सुविधा है वो वो बुढ़िया किसी को बोले बिना चला गया और चला जाके क्या किया वो जो कूप है कूप में से पानी उठा क्या पास है? बोलते तो थे बोलने तो हो जाता बोला नहीं किसी को अब गया अब बुढ़िया बहुत बुढ़ी और पानी उठाने गया ऐसा और फिसल था और वो अंदर में गिर पड़ा समझा पानी का जो वेट है ये दिस वेट वेट वेट हुआ वेट ऐसा हुआ ऐसा उसका शरीर से ज़्यादा है और फिसल गया पीछे पूरा कुएं का अंदर बुढ़िया एकदम जा गया मर रहा है और आवाज भी ना जा रहा है इतना रात है क्या है तो मर के तो आधा मरा हो गया तो ठाकुर जी का क्या की है इसी वक्त एक ब्रह्मचारी ने क्या कुछ ठाकुर जी का फिर जहां इतना बड़ा बड़ा महात्मा लोग रहता है वही कोई मुसीबत कुछ नहीं कर सकता इसका प्रमाण हम दे दे। तुरंत एक देख्मचारी ने क्या दरकार पड़ा तो उसका पानी का दरकार पड़ा वहां गया बोले अरे महाराज अंधेरा में कहा से आ ओ करके बोले फिर मोसा लेके देखा एक बुढ़िया पड़ा हुआ है ओ हल्ला मच गया सब जाके बुढ़िया को काटा पटा कैसे ब्रुजवासी लोग भी आए उसको किसी भी हालत से उठाए बुढ़िया तो बच गए नेक्स्ट डे शिल भक्ति तो माधव गुरु महाराज जी उसी जगह खड़ा होकर हरिकथा में प्रवचन किए देखो जब अगर तुम्हारा संसार को अंधाकूप बना के रखोगे जहां पानी नहीं मिलता है तो तुमको बचाने के लिए कोई नहीं आएगा अंधगुप्त का मतलब थोड़ा हम एक्सप्लेन थोड़ा दो मिनिट अंधागुप्त किसको बोलता है जहां गुरु वैष्णव आने से भगा दे जाओ बिका करने के लिए खटके नहीं खा सकते भगा भगाती अंधकूप वहां अगर किसी आदमी गिरे रहे कुछ अंधा माना अंधाकूप में उसको बचाने के लिए साधु संत नहीं आएगा क्यों जानता है गाली देता है आएगा नहीं और जो जाएगा साधु संतों का सेवा मिलता है वो आओ महाराज बैठो महाराज कम से कम तो पानी पियो बैठो कुछ कथा सुनाओ ये सबसे बड़ा सेवा आदमी सोचता है कि आलू का परोठे खा दे तो बड़ा सेवा हो गया साधु का ये नहीं कुछ खाने मत दो अब बोला महाराज कुछ सुनाओ वो बड़ा पसंद हो जाएगा ये आप जानते नहीं हो खूब खिलाने पिलाने में लग जाते हो तो उसमें क्या हुआ तो माधव कुछ महाराज बोले देखो अंधकूप होते तो इसमें पानी नहीं मिलता तो आदमी नहीं जाते अब बुढ़िया को पढ़े हुए देख के उठाने वाला कोई नहीं होता ऐ अभी देखो पानी मिलता है तो क्या तो घर को अपना संसार को अंधकूप मत बनाओ वहाँ गुरु वैष्णव का चरण धूलि लाओ बैठो सम्मान करो और देखो आपका कितना तरक्की हो साधु सम्मान गौ गु, गु, माता सम्मान गुरु वैष्णव का सम्मान भगवान ये सारे कीर्तन हरि कथा जहाँ होता है वो कोई भी जमदूध भी वहाँ नहीं आता जन्म भी डर के मारे भाग जाते हैं तो महाराज जी बताए जहाँ शुद्ध वैष्णव संत रहता है वहाँ चाहे जुमराजी आए वहाँ कुछ नहीं कर सके फिर भी जोराज जी तो वैष्णवी है फिर भी उसका आदेश पालन करना पड़ता है बहुत सारे व्याख्या करने का आपका भी वो श्लोक व्याख्या करना था लेकिन अब हो नहीं पाएगा कभी होगा हमारा याद रहे बांछा कल पत्र के पासिंद व्यवच्छ पथितान पावन वैष्णव